बृहदारण्यकोनिषद शांक्या अध्याय तीन ब्राह्मण नौ यागवल्य साकल्यवाद अथ हैनम विदल्य पप्रक्ष पृथिव्यादीना सूक्ष्मता उत्तरस्तरस्मनोत्म कथयन सर्वातर ब्रह्मा तस्य प्रकाशित ब्रह्मणो व्याकृत सूत्रभेदेशु नियंत व्याकृत व्य व्यक्तर संकोच में त्रह्मण साक्षापे इति देद सकोच विकाश्वारेनाधिगत्यदल्यब्राह्मण आरभ्य अथ हैनम विदग्ध साकल्य पप्रक्ष पृथ्वी आदि के सूक्ष्म तारतम्य क्रम से पूर्व पूर्व पदार्थ का उत्तरोत्तरवर्ती पदार्थ में ओत्प्रोद्भाव बतलाते हुए याज्ञवल्क ने सर्वांतर ब्रह्म को प्रकाशित किया है और उस ब्रह्म का नाम रूपात्मक द्वैत प्रपंच में जो पृथ्वी आदि भिन्न भिन्न भिन सूत्र हैं उनमें नियंत्रित्व तो बतलाया गया है व्याकृत विषयों में ब्रह्म के नियंता होने में अत्यंत स्पष्ट लिंग है यह पृथ्वी मंत्रों यमयति इत्यादि मंत्रों में जो परतंत्र पृथ्वी आदि का ग्रहण किया गया है इसमें इसका नियम नियम्य होना और ब्रह्म का नियामक होना सूचित होता है उसी ब्रह्म का नियंतव्य देवता भेद के प्राण पर्यंत संकोच और अनंत पर्यंत विकास द्वारा साक्षात एवं ज्ञान प्राप्त करना है इसीलिए साकल्य ब्राह्मण आरंभ किया जाता है देवताओं की संख्या अथैनम विदग्ध साकल्य पृक्ष कति देवाया जाग्ञवल्के सहित प्रतिपेद वैश्वेवस्या निवेद्युंते चात्रिच सहस्रेत मिवाच कत्यवल्क्यतिस्त्री सन मिवाच कत्यव जावल्क्य षिथ्यो मिवाच क्यवल्योमिहोवाच कत्यव देवा जाववलक्य द्वादिवाच कत्यव जाकेध्यथ ध्य इत्योमिति होवाच कत्येव देवायाज्ञवल्क्येक्योमित होवाच कत में त्रेत्र त्रिच शतात्रच त्रिच सहस्त्रेती इसके पश्चात इस याज्ञवल्क से साकल्य विदग्ध ने पूछा ये याज्ञवल्क्य कितने देवगण हैं तब याज्ञवल्क्य ने इस आगे कही जाने वाली निविद से ही उनकी संख्या का प्रतिपादन किया जितने वैश्व देव की निविद में अर्थात देवताओं की संख्या बताने वाले मंत्र प्रदों में बतलाए गए हैं वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस तीन हजार तीन सौ छह है तब साकल ने, ने ठीक है ऐसा कहा फिर पूछा याज्ञवल्क कितने देव हैं याज्ञवल्क ने कहा तैतीस साकल ने ठीक है ऐसा कहा और पूछा तो याज्ञवल्क कितने देव हैं याज्ञवल्क छह साकल ने ठीक है ऐसा कहा और फिर पूछा याज्ञ कितने देव हैं के तीन साकल ने ठीक है ऐसा कहा और पुनः पूछा के कितने देव हैं है के दो साकल ने ठीक है ऐसा कहा और पूछा याज्ञ के कितने देव हैं याज्ञ के डेढ़ साकल्य ने ठीक है ऐसा कहा और पूछा याज्ञवल्क्य कितने देव हैं एक एककल्य ने ठीक है ऐसा कहा और पूछा वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन देव कौन से हैं अथ हैनम विदग्ध नाम तकलशापत्यम साकल्य पप्रक्ष कति संख्या का देवा हे याज्ञवल्क्य सज्ञवल्क किल एक वक्षमाणया निविदा प्रतिपेदे यावंतो निवदा प्रतिपे संख्या पृष्ठ शाकल्यवंत यख्यका वैसुदेव शास्त्र सेवेदी निवता संख्यावाचका मंत्रपद काचिव वैसुदेव शस्त्रे सी निविसा तैं यावंतो देवा शूयते तावंतो देव इति फिर इस याज्ञ से विदग्ध इस नाम वाले साकल्य शकल के पुत्र ने पूछा ये के देवगण कितनी संख्या वाले हैं उस याज्ञवल्क के जो संख्या साकल्य ने पूछी थी उस संख्या का इस आगे बतलाई जाने वाली निविद से निरूपण किया जितने जितनी संख्या वाले देवता विश्व देव संबंधी शास्त्र की निविध मंत्र पद में बताए गए हैं उतने सब देव हैं निविद कहते हैं देवताओं की संख्या बताने वाले मंत्र पदों को विश्व देव संबंधी शास्त्र में देव संख्या प्रतिपादक कुछ मंत्र पदों का उपदेश किया गया है वे सब निविद कहलाते हैं अतः तात्पर्य यह है कि उस निविद में जितने देवगणश्रुति द्वारा बताए जाते हैं उतने ही कुल देवता हैं का पुनः सा निविदितानी निवित पदा प्रदर्शयते त्रयस्य त्रिच शता त्रयच देवा देवाना चीण च शता पुनरप्यम त्रय सेहस्रा सहस्राणी इति तो देवाकल्योप्योमिति होवाच किंतु वह निविद क्या है वे निविद के पद दिखाए है जाते हैं त्रय से शता अर्थात देवगण तीन है और तीन सौ हैं तथा तो इसी प्रकार वे तीन और तीन सहस्त्र हैं यानी संपूर्ण देव इतने हैं इस पर साकल्य ने भी ठीक है ऐसा कहा एवेशा मध्यमा संख्या सम्यक्तया ज्ञाता पुनस्ते देवानाम संकोच संख्याम पुनस्तेम सकोच विषयाँ सख्या पृछति द्वौ षट एक इति देवता संकोच विकास विका संख्याम पृष्ठ पुनः संख्येयस्व पृछति कृतमेते ते त्रयस्च त्रिच शता त्रयस्त त्रि चत इस प्रकार इनकी मध्यमा संख्या का ठीक ठीक पता लग गया फिर साकल्य उन्हीं देवताओं की संकोच विषयणी संख्या पूछता है हे याज्ञवल्क देव कितने हैं तब याज्ञवल्क क्रमशः तैतीस छह तीन दो डेढ़ और एक ऐसा बतलाते हैं इस प्रकार देवताओं के संकोच और विकास विषयक संख्या पूछ फिर संख्य के स्वरूप के विषय में पूछता है वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन देव कौन से हैं तैतीस देवताओं का विवरण स होवाच महिहिमा एवैसा में त्रयात्रि देवाई कथ में त्रयात्रि दिष्टौ एकादश रुद्र द्वादाद तथा एक स्त्री सदीन्द्रस्व प्रजापति त्रैस्त्री शम उस याज्ञ ने कहा ये तो इनकी महिमाएँ ही हैं देवगण तो तैतीस हैं साकल्य वे तैतीस देव कौन से हैं याज्ञ आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य ये इक्कीस देवगण हैं तथा इंद्र और प्रजापति के सहित तैतीस हैं महिमानो त्रयतिन देवानाम एते त्रयस्य स होवाचेतर महिमो विभूत यशतः देवायच सतेमतस्तु तिश्वे देव कत मेंशिच्यते अष्टौ वशव एकाश रुद्रा द्वादश आदिस्ते एक प्रजापति त्र त्रिंसतः पुरान इस पर इतर याज्ञवल्क ने कहा है तीन और तीन सौ आदि देवगण इन तैंतीस देवताओं की महिमा विभूति ही है वस्तुतः तो तैतीस ही देवगण हैं वे तैतीस देवगण कौन से हैं सो बतलाया जाता है आठ वसु ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य ये इक हुए तथा इंद्र और प्रजापति ये तैतीस की पूर्ति करने वाले हैं वसु कौन है कतमें चा, वसव इतनीश्च पृथ्वी चायुष्चातरिक्षाद चंद्रमा नक्षत्राणी चैते वसव एकु हिदि तस्मा वसवल्य वसु कौन है याज्ञबल अग्निपृथ्वीवायुअतक्ष आदिद्वलोक चंद्रमा और नक्षत्र ये वसुँ हैं इन्हीं में यह सब जगत निहित है इसी से ये वसुं हैं कत ते वसव स्वूप प्रत्येक प्रिक्षते अग्निश्च पृथ्वी चेति नक्षत्रांता वसवः चेती अग्निद्याक्ष बसव प्राणीना कर्मफलाश्रय्वन कार्यकरणसंघातूं सर्वं विपनों वसन्ति वसंती ते यस्स तस्मा वसव वसु कौन है इस प्रकार उनमें से प्रत्येक का स्वरूप पूछा जाता है अग्निश्चा पृथ्वी चा इस प्रकार अग्नि से लेकर नक्षत्र पर्यंत ये सब वसु हैं प्राणियों के कर्मफल के आश्रय होकर उनके निवास स्थान देहेंद्रीय संघात रूप से विपरिणाम को प्राप्त होकर इस संपूर्ण जगत को बसाए हुए हैं और स्वयं भी बसते हैं यह उनका वसुत्व है वे चौकी वे चूंकि दूसरों को अपने में बसाए हुए हैं इसलिए वसु हैं रुद्र कौन है कतमें रुद्रा इति दसमें दशमें पुरुषे प्राण आत्मिकादश थे यदास्मा शरीरान मर्त्यामत रोदयंति तद्य रोदयंति तस्मा इति साकल्य रुद्र कौन है याज्ञबल पुरुष में ये दस प्राण इंद्रियां और ग्यारहवा आत्मा मन ये जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय रुलाते हैं अतः उत्क्रमण काल में चूंकि अपने संबंधियों को रुलाते हैं इसलिए रोदन के कारण होने से रुद्र कहलाते हैं कथमे रुद्रा रुद्रादी देशे में पुरुषे कर्म बुद्धिंद्रिया प्राणा आत्मा मन एकादश एकादशा पुराण ते एते प्राणा यदा अस्मा शरीरान्मर्त्याना कर्मफलोपभगाक्ष उत्क्रमती अथ तदा रोदयंती तत्संबंधिन तत्त यस्मा रोदयंति ते संबंधि तस्मा रुद्रा इति रुद्र कौन है याज्ञवल्क इस पुरुष में कर्मेंद्रीय और ज्ञानेन्द्रिय ये दस प्राण और ग्यारहवा आत्मा मन जो ग्यारह की पूर्ति करने वाला है वे ये प्राण जिस समय प्राणियों के कर्म भोग का क्षय हो जाने पर स्मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय ये उसके संबंधियों को रुलाते हैं उस समय चूंकि ये संबंधियों को रुलाते हैं इसलिए रोदन में निमित्त होने से रुद्र कहलाते हैं आदित्य कौन है कथम आदित्य कतम आदित्य द्वादा संवत्सर से आदिदम सर्वदान जन्ति ते यदिदम सर्वदान ये तस्मादित साकल्य आदित्य कौन है याज्ञवल संवत्सर के अवयभूत ये बारह मास ही आदित्य हैं क्योंकि ये सब सब इस सब का आदान ग्रहण करते हुए चलते हैं इसलिए आदित्य हैं कथम आदित्य इति द्वादश वैमासा संवत्सर से काल सवयवा प्रसिद्धा एक आदित्या कथम ए यस्त पुनः पुनः परिवर्तमी आयुंसी कर्मफल च आददना गृहणंत उपादत्तों गंति ते सर्व माधादाना मेदना या इति आदित्य कौन है याज्ञवल्क बारह महीने संवत्सर रूप काल के अवयव प्रसिद्ध हैं वे ही आदित्य हैं सो किस प्रकार क्योंकि ये ही पुनः पुनः परिवर्तित होते हुए प्राणियों की आयु और कर्म फल का आधान ग्रहण यानी उपादान करते हुए चलते हैं वे चूंकि इस प्रकार इस सब का आदान करते हुए चलते हैं इसलिए आदाना आद यंती इस व्युत्पत्ति के अनुसार आदित्य कहलाते हैं इंद्र और प्रजापति कौन है कतम इंद्र कतम प्रजापति स्तनयितों रेवेन्द्रो यज्ञ प्रजापति कतम स्तनयितो रित शनिस्तृति कतमो यज्ञ पथवती साकल्य इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है याज्ञवल स्तनयितु विद्युत ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है साकल्य स्तनयित कौन है याज्ञवल्क अशनि साकल्य यज्ञ कौन है याज्ञवल्क पशुगण कतम इंद्र कतम प्रजापति स्तनयितु रेन्द्रो यज्ञ प्रजापति कतम स्तन यितुरीत शनि ऋति विर्यम वी यत् यन प्रमापय स इंद्र इंद्र ही तत्कर्म कथमो यशवती इति पशव इति साधनानि पशवः यज्ञ पशु साधनाश्रय्वाच पशवो युच्य इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है स्तनयत्नु ही इंद्र है और यजापति स्तनयत्नु कौन है अशन असनी वज्र वीर्य अर्थात बल जो प्राणियों की हिंसा करता है वह असनी इंद्र है इंद्र का ही वह कर्म है यज्ञ कौन है पशुगण क्योंकि पशु यज्ञ के साधन है यज्ञ रूप रहित है और पशु रूप साधन के अधीन है इसलिए पशु यज्ञ है ऐसा कहा जाता है छह देवताओं का विवरण कतमे सड़िथ्निश्च पृथिवी चायुश्चातक्ष चादित्योच्चैते षेते हिदीति साकल्य देवगण कौन हैं याज्ञ बल अग्नि पृथ्वी अंतरिक्ष आदित्य और द्यूलोक ये देवगण हैं ये वसु आदि तैतीस देवताओं के रूप में अग्नि आदि छ ही हैं कतमे सड़तीत एवाग्नाद वसु चंद्रमसम नक्षत्र च वर्जिष्याशिष्टा एकते ही यस्माश्दुक्त एक षमती वस्वादि विस्तर एते भवति एस्वस्वीर्थ छह देवगण कौन है वे वसु रूप से पढ़े हुए अग्नि आदि ही चंद्रमा और नक्षत्रों को छोड़कर छह अर्थात सठ संख्या विशिष्ट होते हैं क्योंकि ये तैतीस आदि बतलाए हुए समस्त देवगण ये छह ही होते हैं तात्पर्य यह है कि यह वसु आदि संपूर्ण देवताओं का विस्तार इन छ में ही अंतर्भूत हो जाता है देवताओं की तीन दो और डेढ़ संख्याओं का विवरण कथ ते त्रयो देवा इति देवाषु हिमें सर्वे देवाई कथम हुत दौ दैवा वि चाण से इति साकल्य वे तीन देव कौन हैं याज्ञ बल्क ये तीन लोक ही तीन देव हैं इन्हीं में से सब देव अंतर्भूत हैं साकल्य वे दो देव कौन है यागिवल अन्न और प्राण शाकल्य डेढ़ देव कौन है यागिवल जो यह बहता है ते त्रयो त्रयो देवा इति इम लोका कतमेंे देवाई पृथ्वीमग्नि चैकी देव अंतरिक्ष वायु चैकी द्वितीय दिव्यादीत्यम चैकी तृतीय ते त्रयो देवा इति देव एशु ही यस््षु दु सर्वे दैवा अंतर्भवती तेन तेवाश्रय सेचिप तौ दव देवा चाण से द्व दर्व उत्ता अंतर्भा इति की पवते पवतेयु ये तीन देव कौन है केवल ये तीन लोक ही तीन देव हैं पृथ्वी और अग्नि मिलाकर एक देव हैं अंतरिक्ष और वायु मिलाकर दूसरे देव हैं तथा द्युलोक और आदित्य मिलाकर तीसरे देव हैं ते एव त्रयो देवा क्योंकि इन तीन देवों में ही समस्त देवों का अंतर्भाव होता है इसलिए यही तीन देव हैं ऐसा किन्हीं विरुक्त वेदताओं का पक्ष है वे तात्पर्य है कि कुछ ही लोगों का ऐसा मत है दूसरे लोग त्रयोलो का स्पष्ट भूभुअस्व इन नामों से प्रसिद्ध तीन लोग को ही ग्रहण करते हैं वे दे, दो देव कौन हैं अन्न और प्राण ये दो देव हैं इन्हीं में पूर्वोक्त सभी देवताओं का अंतर्भाव हो जाता है डेढ़ देव कौन हैं जो यह बताता है वह वायु डेढ़ देव हैं डेढ़ और एक देवता का विवरण तदा तदाद जदयमेक पवते थ कथमध्यधि यस्द्याधुनोत्ध्यर्थ कतम, कतम एकको देव प्राणी स ब्रह्म दिता चक्षते यहाँ ऐसा कहते हैं यह जो वायु है एक ही सा बहता है फिर एक ही सा बहता है फिर यह अध्यर्ध डेढ़ किस प्रकार है उत्तर क्योंकि इसी में यह सब वृद्धि को प्राप्त होता है इसीलिए डेढ़ है साकल्य एक देव कौन है या केवल प्राण व ब्रह्म है उसी को त्यत ऐसा कहते हैं तत्चोदी यदयम वायुरेक इह इवैव एक एव पवते अथ कथम अध्यर्ध यदस्म निदम सर्वध्यों तमीन वायु सतीद्यानोत अर्धि ऋद्धि इति इस विषय में कोई ऐसा प्रश्न करते हैं यह जो वायु है एक इव एक साही चलता है फिर यह अध्यर्ध डेढ़ क्यों है उत्तर क्योंकि इसी में यह सब अध्यानोत्तः अतिद्धि प्राप्नोत अर्थात इस वायु के रहते ही यह सब अति को प्राप्त होता है इसलिए यह अध्यर्थ है कतम एको देव इति प्राण इति स प्राणो ब्रह्मा सर्व ब्रह्म सर्वेवात्मक ब्रह्मा तेन स ब्रह्म त्य चक्ष त्यदि ब्रह्मा चक्ष पराभक शब्देना एक देव कौन है प्राण वह प्राण ब्रह्म है रूप होने के कारण वह महत ब्रह्म है इसलिए वह ब्रह्म है ऐसा कहते हैं अर्थात उस ब्रह्म को त्यत इस परोक्षवाचक शब्द से कहते हैं देवानामे तदिक नाना चनंता देवा नाम, निवेद संख्या विशिष्टे स्वतर्भाव तेजापी त्रयत्रिशदादी सूत्रोत्तरषु प्राणे। चैकस्या संख्यातो विस्तरह प्राण वदा प्राणस्य नाम रूप कर्म गुण शक्ति भेदा अधिकार भेदात् यही देवताओं का एकत्व और नानत्व है अनंत देवों का निवित देवों में अंतर्भाव है और उनका भी तैतीस आदि उत्तरोत्तर देवों में यहाँ तक कि अकेले प्राण में ही अंतर्भाव है एक प्राण का ही यह सब अनंत संख्या के रूप में विस्तार हुआ है इस प्रकार एक अनंत तथा अन्यन्या संख्याओं से विशिष्ट एक प्राण ही है वहाँ अधिकार भेद से एक ही देव के नाम रूप कर्म गुण और शक्ति का भेद है